गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिका चरणोदय गोपीजन सामूतम बिंदा वन मनोहर वाछाकुवश्चा सिंधु पतिता पाव्य वैष्णवभ्यो नमो नम मोक वाचा लंगो लंग हईत गिरी यहांग वंदे परमाधव बृंदावितुषदे वैपिया वैकेश्ण देवी सत्त नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती जयो जो मुदे संतने कथोपदेशे गौरीपत्र प्रकाशनेक्त गुरभक्ति भक्ति सदा प्रमदा तेथास सदापरिभवीष्टस्पदम शिव विरंचन तम श्यम भीतातिहम पुनतपाल भवदीपूत वंदे महापुरषते चरनिंदम स्तुस्त सुसुरेपीतराजक्ष्यम धर्मीष्ठ वचसा जगगा मे गई तपसिता वधा वंदे चरणा चरनविंदम जत्दपल्लवनकमिचटाई विस्फुजित कि वध स्वदर्शी पूर्णागरसागर सारूर्ति साराधि काम कदा कृपा करो तो प्रभुनतानंदर शिवा सदी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 संकेत कमला यताक्षो, भरो, भरो, पालो संकेतनकर कमलायताक्ष प्रिय करो वंदे जगप्रियकुणता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरी नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरबंदी रूप मुक्ति मुक्ति द भावान रूपे न सदा नंगातरंग रमणीय जटाकलाप गौरीर विभुषी तवाम भाग नारायण प्रियमदापहारम वरान से पुरपती भजबीश्वनाथ बागी बदने बागसजसने लक्ष्मीर्ज जस्य से चक्ष जृदय संबी म भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अचैतन विस् यदि चैतन्यमीश्वर अचैतनिद विस्व यदि चैतनमीश्वर न विदु सर्वशास्त्रोपी ते तेज अचैतनमद विश्व अचैतन्यद विश्व यदि चैतन्यवर न विदु सर्वशास्त्रों भ्रमती जो सरस्वती सरस्वतीगोस्वामी ठाकुर ने बताए गौरीगोष्ठीपति गौरीगोष्ठीपतिशिल सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए अपराकृत जगत का साथ साक्षात्कार करने का एकमात्र रास्ता है ये कान अपरा जगत का साथ मुलाकात करने का साक्षात करने का एक ही तरीका है एक ही रास्ता है वो है आपको श्रवणिंद आपका जो हियरिंग ऑर्गन श्रवण इंद्रियों का ऊपर डिपेंड करना पड़े अक्सर बहुपात बताते थे जगत का आदमी अपना ये दो आँखों के द्वारा देखने का कोशिश करते हैं कानों के द्वारा सुनने का कोशिश करते हैं तमाम इंद्रियों को बाजी लगा के अपराकृत जगत का विषय में चैलेंजिंग मूड लेकर विषय वस्तु को जानना चाहता है अपराकृत जगत का जो विषय वस्तु है उसमें चैलेंजिंग मूड बिल्कुल चलता नहीं जब भी किसी व्यक्ति का चैलेंजिंग मूड आ जाए तो ये अपराकित जगत का जो विषय है परिपूर्ण रूप से अंतर्ध्यान हो जाता है दर्शन नहीं देंगे अपराकृत जगत का विषय कभी चैलेंजिंग मोड लेके दर्शन होता नहीं ये कानों के द्वारा परिचय होता है पहले जब तक अपराकित शब्द ब्रह्मों का सहारा ना ले लें तब तक अपराकित जगत का कोई भी विषय वस्तु हमारा सामने प्रकाशित नहीं होंगे आपराग जगत का विषय वस्तु सब प्रकाश है सब प्रकाश वस्तु को कभी चैलेंजिंग मूड के द्वारा जाना नहीं जाता चर्चा करते करते श्रीमद्भागवत जी गीता श्रीमद्भागवद गीता जी का दूसरा उध्याय जो है दूसरा उध्याय का कितना नंबर शोक तक गया अर्जुन साधारण आदमी नहीं है चर्चा किया था बहुत सारे कथा फिर भी भगवान का एक लीला है अपना पार्षद अर्जुन को ऐसा स्थिति में खड़ा करके और अपराकित जगत का जो कथा है अपराकित जगत का इसको सामने रख दिया काल चर्चा किया था योगोस्थो कुरु कर्माणी संगम त्यक्ता धनंजयो सिद्ध्य सिद्धो समूत्या समत्तम योग उच्छते इसका काल थोड़ा चर्चा हुआ था फिर भी थोड़ा टाच करना जरूरी है योगोस्थ कुरु कर्माणी ये जोगोस्तो कुरुकर्माणी इसके द्वारा भगवान कह रहे हैं कि देखो ये जो कर्म का जो कौशल है समत्व बुद्धि समत्व बुद्धि जो टेक्निक है कर्म करने का जो कौशल है फल में कोई आसक्ति नहीं है फिर भी लोक संग्रह लोक संग्रह के लिए फल का ऊपर आसक्ति छोड़कर जो कर्म करने का जो टेक्निक है इसका बारे में काफ़ी चर्चा हो चुका दो दिनों से यहाँ तक भी ये भी मन में आता है कि फल का बारे में अगर उदासीन हो जाए तो क्यों कम क्यों कर्म क्यों करेगा फल का बारे में अगर उदासीन हो जाए तो कर्म तो कोई नहीं करेगा इसका बारे में थोड़ा चर्चा हुआ था संगम तैक्ता धनंजय मतलब वो जो ईद का दो किस्म का व्याख्या है एक है प्रकृति का जो तीन गुण है प्रकृति क्रिया माना ने गुण और कर्म ये तीन गुण का संग छोड़कर मुक्त होकर ये कर्म करना चाहिए दूसरा है तो फल का ऊपर जो आसक्ति है ये भी एक किस्म का अटैचमेंट है संग है इसको छोड़कर करना धनंजय अशुद्ध अशुद्धो समभूत्वा, समत्तम जो क्षति ये समबुद्धि जो है सुख दु, दुख लाभ नुकसान ये जो है उसमें मन का बिल्कुल विकार नहीं है ऐसा जो स्थिति है ये जो बैलेंसिंग अवस्था है मन का इसको समत्तो बोला गया काल ये भी हुआ था चर्चा दुरे नहीं अवरम कर्मो बुद्धि योग धनंजयो बुद्ध्यो शरणम सरनम, शरणम सरनम, शरणमिच कृपना फॉल हेतव धनंजय बाह्यदृष्टि में कर्म बुद्धि योग अपेक्षा केवल बाह्यों कर्मों बुद्धि योग अवस्था अपेक्षा अवश्य निकृष्ट है जब तक ये जो फलाकांक्षा वो जो वेदों में जो पुष्पिता पुष्पितावाचाहा आकांक्षा लेकर जो कर्म कांडों का विषय बताया गया ये सब चीज़ का बारे में आपका जो पूरा आसक्ति धीरे धीरे हट जाए दूरी ही अवरम कर्म आ उसके बाद बुद्धि योग को आश्रय करके जो आप कर्म करोगे इसके द्वारा आपका जो कर्म होगा वो अच्छा होगा शुद्ध होगा आज जो लोग फलाकांक्षा करके कर्म कर करते हैं उसको कृपण बोला जाता है ये लोगों को कृपण बोला जाता है कृपण का बाहरी दृष्टि में अर्थो होता है किसी का पास संपत्ति है उसको खर्चा करता नहीं ये कृपण है जिसका पास ज्ञान है वो ज्ञान को देता नहीं ये भी कृपण पदवच है और भगवान का चरण में शरणापूर्ति का अभाव फलाशक्ति कर्मफल में आशक्ति मतलब भगवान में अर्पण करने का कोई इच्छा नहीं है ये भी कृपणाफल है तब ये भी कार्पण्य है और बुद्धि युक्तो जहाती हो उभ सुकृत दुष्कृत तस्मात् जुज्जोसोग हो कर्मसु कौशलम समत्त बुद्धि युक्तो जो निष्काम कर्मी यह लोग में सुकृति सुकृत कर्मों और दुष्कृत कर्मों का जो रिजल्ट दोनों ही तय कर देते हैं बुद्धियुक्तों जो हाथी हो उभे सुकृतो दुष्कृत सुकृतो और दुष्कृतो उभय को त्याग कर देते हैं इसका बारे में कोई अटेंशन नहीं देते इसीलिए तस्माद इसीलिए सिव ये जो योग बुद्धि लेकर ही तुम ये कर्म करो और यही जो ये जो टेक्निक है कौशल है ये योगो कर्मसु कौशल इसका ही बड़ा भारी महिमा है बोले इसको ही कर्मों का कौशल अर्थात निष्का कर्मयोग का ये कौशल है टेक्निक कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्ता मनुष्य जन्मबंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन्ति अनामय कर्मजन बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मुनिषिणों जो जिसका मनीषी जागृत हुआ है वो कर्म का जो कौशल है बुद्धि युक्त होकर फल का कामना छोड़ कर जो काम करते हैं कर्म करते हैं वो जन्म बंधन का जो चक्कर है जन्म जन्मबंधो विनिर्मुक्तो आ पदम गच्छन्ति थी अनामयम अनामयम क्लेश सुन विष्णुपद सर्व उपद्रव रहित सर्व किस्म का जो उपद्रव है किसी भी पद किसी को प्राप्त हो जाए वो का कोई स्टेबिलिटी नहीं काये स्वर्गो मिल जाए यहाँ तक कि ब्रह्मो लोग भी आपको मिल जाए ब्रह्मा का लो फिर भी उधर भी आपका कोई स्टेबिलिटी नहीं है चैटी से लेकर ब्रह्मो ब्रह्मा तक आप ब्रह्म लोका लो का पुनरावति न अर्जुन सारे ये चक्कर में परे रहते हैं जन्म मरण का चक्कर उठना बैठना ये चलते ही रहता है लेकिन पदम गछन थी अनामयम मतलब सर्वकिस्म का उपद्रव सुन क्लेश सुनो जो पद है जिसका बारे में भगवान गीता में भी बताएं जद गत्यानिवर्तन थे तथा ध्याम परम ममो इसको प्राप्त कर लेता स्वर्ग आदि प्राप्त करने का वासना तो भक्तों का अंदर में आ ही नहीं सकता मुख्य वासना भी नहीं है चैतन्य चिता के इस बारे में बहुत सुंदर विचार दिया गया बावन नंबर श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं जदा ते मोहकलीम बुद्धि व्यति बैत, तरी तदा तदा गंत्याशी निर्वेदम श्रोतव्यश्रोत सच यदा ते मोहकलीम जब अविवेक रूप जो कलुष है मन में विवेक जागृति होने का पहले जो अनस्टेबल अवस्था रहता है मन का अंदर में उसमें कोई विशुद्ध विषय में निर्णय लेना संभव नहीं होता इसलिए मोह मोहकुलम मतलब अविवेक रूप जो कलुष है जिसके द्वारा तुम्हारा मन का बेचैनी है स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है अज्ञान रूप गहन कानन जब तुम्हारा मन ये सब एकदम फाड़ चीड़ करके आगे दिखेगा आगे चलेगा व्यतीत तरीश्यचि मैंने परित्यग करके उत्क्रम करके शुद्ध अवस्था में पहुँचेगा वेदों का पुष्पिता वाचाहा जो है उसमें जो तरह तरह का फल की वर्णन करके एक एक कर्म कांडों का विधान दिया गया उसका ऊपर आसक्ति होने के कारण अर्थात वो सब विषय में लगन लग जाता है उसी में फंस जाता है आदमी और आद तुम्हारा मन जब ये सब गहन अंधेरा को फाड़ चीर कर आगे चले एकदम विशुद्ध अवस्था में तदा गंत्या से निर्वेदम स्वतव्य स्वतः जब ये सब विषय जो कुछ नहीं है ऐसा विषय में कुछ रखा नहीं है ये सब विचार करके मन का अंदर में जो भावना पक्का हो जाएगा ये सब देखिए क्या करेगा महाराज ये तो दो दिन का है कुछ नहीं रहेगा जब ये भावना आ जाएगा जैसे नोचिकेता को जमराजी महाराज बहुत सारे प्रलोभन दिखाया ये ले लो ओ ले लो निकेता बोले उसको हमको कुछ नहीं चाहिए ये सब कोई ये सब चीज़ हमको नहीं चाहिए आपको देना है तो अग्नि विद्या का रहस्य दे दो और आत्मा का जो गति है इसका बारे में रहस्य का बारे में बताओ क्योंकि नचिकता का दिल में जड़ जगत का जो विषय है इसका विषय में पूर्ण वैराग्य पैदा हुआ था इसलिए ये इस सब चीज़ों में उसका मन बिल्कुल नहीं लगा तदागंत्यान निर्वेदम अर्थात जब तुम्हारा गहन अंधकार तुम्हारा मन अतिक्रम करके आगे चलेगा तब तो आपका निर्वेद उपस्थित होगा अर्थात इस जड़जगत का जो विषय है शब्दो स्पर्श रूप रस गंधो किसी भी विषय का जो चाहत है इस विषय में तुम्हारा निर्वृद्ध उपस्थित होगा मन में विषय का ओर और मन धावित नहीं होगा किस विषय में श्रोतोव्य श्रोतोस्व च्रोतोव्यस्व श्रोतोस्व च्रुतो माने वेद सीधा बात है वेदों का जो ये सब विषय है ये सुनने का बाद जो तुम्हारा मन में आकांक्षा आता है ये सब मिट जाएगा अतः तुम्हारा मन में निर्वेद आएगा वेदों में वो सब प्रलोभित करने वाला जो सब विषय है इस विषय में तुम्हारा मन और नहीं फंसेगा निर्वेद तप्त तो होगा श्रुतोस्व चौ इसका शिला सीधा साई पाद जी ने बताए जो वेदों का ही बात और जो कर्मकांडी का बात सब सुनते सुनते जो आदमी का अंदर में आग्रह आता है वेदों का ही बात श्रुतोस्व च अर्थात सुनते सुनते लोकमुख में परंपरा का अनुसार ये करना जरूरी है करना जरूरी है ये सब विषय बताया वास्तव था तो हमारा है अपराकृत जगत का जो शिक्षा जो हमारा गुरु परम्परा का अनुसार आता है यही वास्तव श्रोतपन्न था अभी अर्जुन का अंदर में ये इतना तक भगवान सुंदर बताया भगवान ने तिप्पन नंबर स्लूप में और एक चीज़ है सुंदर वो क्या है श्रुति विप्रतिपन्या तेजदा स्थिति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम अवापससी श्रुति विप्रतिपन्या नानाफलश्रुति द्वारा विखिप्त तो होने वाला जो मन है नाना फलश्रुति सुनने का बाद मन में जो विक्षेप आता है श्रुति विप्रतिपन्या इसको बोला है बुलाएति विप्रतिपन्ना जदक स्थिति निश्चला इस विषय में जब नाना फलस्वती द्वारा विक्षिप्त उत्पादन का जो व्यवस्था है ये जब नहीं होगा तुम्हारा अंदर में जो नहीं आएगा और जब मन निश्चल हो जाएगा एक तो स्थिर अवस्था आ जाएगा स्थिति निश्चला स्... तब समाधु अचला बुद्धिस्तदा योगम अवापसती लौकिक वैदिक नाना विषयों का श्रवण करके फल कथा श्रवण करके विक्षिप्त तो तुम्हारा बुद्धि जब समाधि में निश्चल हो जाए तब तुम समबुद्धि युक्त तो हो जाओगे समबुद्धि स्वरूप जोग प्राप्तो। कर सकोगे उसका पहले संभव नहीं होगा अब अर्जुन का अंदर में क्वेश्चन आया जो स्थित प्रज्ञस्व का भाषा समाधि स्तो के शव स्थिति किंग प्रभाषेत किम आसित ब्रजित किम अर्जुन का अंदर में प्रश्न आया स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का कैसा किस्म का भाषा होता है समाधि स्त्यु उसका समाधि कैसा किस्म का होता है स्थितोधि व्यक्ति कैसे बोलते हैं चलते हैं इसका जो लक्षण है इसका बारे में थोड़ा आप बताने का कोशिश करें स्थितोधि व्यक्ति का जिसका माइंड का सेटलमेंट हो गया मन सेटलमेंट हो गया और चंचल नहीं है इस अवस्था में इसका लक्षण कैसा होता है स्थितोदि व्यक्ति का उठना बैठना चलना बोलना वो कैसा किस्म का होता है ऐसा लक्षण थोड़ा बताएं आप श्री भगवान ने अभी बता रहे हैं कि जहाँ यदा कामानो सर्वानु पार्थो मनोगतानो मन का अंदर में जितना किस्म का भावना रहता है इच्छा रहता है जाति ज़्यादा कामानो सब किस्म का बिल्कुल काम को छोड़ के मन मन का अंदर भी जितना सारे काम है इसको जब छोड़ देंगे तब कैसा होगा आत्मो, न आत्मनेवा, आत्मो आत्मनेवा बोलचन आत्मनेवात्म न तुष्टो हो सीतो प्रग प्रजाति प्रकृष्ट रूपे जाहाती सामान्य रूप से नहीं सामान्य रूप से हाँ महाराज हम तो छोड़ दिया मन की कामना वासना ऐसा नहीं प्रकृष्ट रूपे प्रजाहति यादा कामानो मन का अंदर में सर्व का कामना वासना जब समाप्त हो जाए मन निश्चय निश्चल हो जाए और आत्मनिवात्मना तुष्ट हो आत्मनि आत्मा में संतुष्ट हो जाए अर्थात जिसका दर्शन अंतर्मुखी हो जाए वही प्रज्ञाचालितों दर्शन के द्वारा जीव जड़ जगत में पांचाल देश में विचरण करता है शब्द स्पर्श रूप रसगंधो ये पांचाल देश में जीवात्मा विचरण करने के लिए हर वर्थ व्यस्त होता है और जिसका अंतर्दृष्टि हुआ है वही प्रग्गा चलित तो बुद्धि के द्वारा ये दौड़ता नहीं तब आत्मनिवात्मना तुष्ट हो आत्मा में संतु अंतर्दृष्टि होने के कारण ये संतुष्ट हो जाए तब और जब ऐसा स्थिति होगा तो स्थितो प्रज्ञो तदो, तदोचते इसी को ही स्थिर प्रग्गा बोलाया जाता है इसका लक्षण बहुत किस्म का है एक किस्म का नहीं भगवान एक एक करके अर्जुन को कह रहे हैं छप्पन नम्बर शो के श्लोक में दुखेशु अनुद्विघ्न मना सुखेश विगत स्पृह बीतो रागभय क्रोध स्थितो मनिच्य थे सुख दुखो पहले ये सब बारे में चर्चा भगवान किया और अर्जुन को बताएं सुख दुखो लाभ नुकसान ये सब विषय में जब बैलेंस अवस्था आ जाएगा मन का द्वंद मन का जो द्वंद है ये जब मिट जाए तब ये जो अविस्थिति बता रहे सुख दुख वचन सुखे शुके, सुखे शु अनि विघ्न माना दुखे सुघ्न माना दुखेश अनद विग नमना है सुखेश विघतोस्वी है दुखो आने का बाद भी इसका अंदर में कोई उद्वेग नहीं है प्रकृति का तीन गुण के प्रभाव के द्वारा सुख दुखो प्रकृति का जो सब ये जो व्यवहार ये आते रहेगा स्वाभाविक रूप आते रहेगा सुख दुखो आदि प्रकृति क्रियामान ने श्लोक का बोला था थोड़ा सारे क्रियाकर्म ये प्रकृति बद्ध जीव जानते भी नहीं हैं कैसे हो रहा है काल बोला था पुतली नाच जैसे होता है सूतली के द्वारा फाइन सूक्ष्मता के द्वारा पीछे से पुतलियों को नचाया जाता है और बाहर से आदमी को पता नहीं चलता कैसे नाच रहा है नटो, नटो धर्म यथा जैसे कुंती देवी ने बताया भगवान श्री कृष्ण के स्तोप में तो दुखेश्व अनिद विग न माना हाँ सुखेश्व तो विगत और सुख आने से बड़ा आनंद होता है फूलता है ऐसा अगर नहीं होता है सुखे सुगत स्पृह और सुख आए तो उसमें भी स्पृह नहीं है और दुख आए तो इसमें भी बेचैनी नहीं है ऐसा जो अवस्था आ जाए अर्थात वितुराग तो भय क्रोधा मन का जो अनुराग विराग जो है किसी का ऊपर हमारा आकर्षण है दोस्ती है वो आने से बड़ा प्राण हृदय में आनंद होता है सुखी होता है आदमी और किसी का साथ संबंध अच्छा नहीं है वो देखने का साथ साथ उसका कोई झगड़ा हुआ था पहले कुछ केस हुआ था उसका साथ देखने का साथ से उसका संतुष्टि नहीं आता गुस्सा आता लेकिन प्रतिष्ठित वैष्णव का अंदर में ऐसा नहीं होता शत्रु को देखने का बाद भी उसका अंदर में विकार नहीं आता शत्रु को देखने का बाद भी अंदर में विकार नहीं आता लेकिन बद्धावस्था में एट्रैक्शन रिपल्शन ये स्वाभाविक चलते रहे देखोगे कोई आए थे अट्रैक्शन हो रहा है किसी का ओवर अच्छा नहीं लगता जिस चीज़ को हमारा नफरत है उसको रिपॉसन होता है ये स्वाभाविक धर्म है इस जगत का सुख बोल दुखे सुनिघ्न मन सुखे स्प्रेह विराग भय क्रोध भय क्रोध आदि इस सबसे वितराग हो गया इस जो अवस्था है इसको स्थितधिर मनरुक्ष इसको स्थितधी इसका धी स्थिर अवस्था स्थित अवस्था प्राप्त हुआ ऐसा बोला जाता है यह सर्वत्र अनभिस्नेहोस्त प्रापो शुभाशुभम नाभिनती नंद नाभिनती न दिष्टि तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यह सर्वत्र अनभिस्नेहोस्त तत्त प्राप्त शुभाशुभम ये जगत का जो शुभ अशुभ विषय है जगत का जो विषय है किसी वस्तु में आकर्षण किसी आपस वस्तु में विकर्षण किंतु प्रतिष्ठित जो है जिसको जिसका स्थिति बोला जाता है इसका सर्वत्र अनभिस्नेह हो किसी वस्तु में लगन नहीं है यह सर्वत्र अनभिष्नेह तत्प्रपुभाभन किसी भी वस्तु ऐसा प्राप्त होने का शुभ अशुभ किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का बाद कुछ नहीं होता इधर नाभिन थी शुभ वस्तु होने से अभिनंदन करता है स्वागत करता है ना दृष्टि या अशुभ वस्तु कुछ उल्टा चीज हुआ तो उसका बारे में विदेश का भावना पैदा हुआ ऐसा नहीं होता तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठित उसका प्रज्ञा जो है वो प्रतिष्ठित हुआ है बोल के अर्जुन अपमान हो गए उसका बाद सुंदर उदाहरण दिए कि जैसे कछुआ अपना सारे इंद्रियों को अंतर में प्रविष्ट करके विराजमान हो जाते हैं यदा संहरति चा कर्म अंगा नी व सर्वस इंद्रिया इंद्रिया तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठित यदा संहरति चा कर्मो कूर्म मतलब कछुआ जैसे अपना इंद्रियों को लिम्ब्स जितना है सारे इंद्रियों को अंदर में घुसाकर बस चुपचाप बैठ जाते हैं एक एक इंद्रियों का एक एक भोग का विषय है एक एक इंद्रियों का एक एक विषय भोगने का इच्छा है बद्ध जीवों का जितना सारे इंद्रियां हैं एक, एक इंद्रिया जो है एक एक विषय में दौड़ते हैं इंद्रियानी इंद्रियार्थे भ्यो आँखों के द्वारा दर्शन करने का जो प्यास है वो मिटा लेने के लिए जड़ दर्शन इसके लिए इसका अंदर में इच्छा होता है प्यास बुझाने का इच्छा है कानों के द्वारा जड़ जगत का शब्दों सुनने का बड़ा इच्छा है पर अड़ोस पड़ोस में क्या बात हो रहा है झगड़ा किसी का चर्चा सुनने का लिए बड़ा मन इच्छा होता है और ये जवान के द्वारा वो सारे जड़ जगत का शब्द बोलने का इच्छा होता होता है ना ऐसा करके पंचो कर्मेंद्रियो पंचो ज्ञानेन्द्रियो तथा एकादश इंद्रियों मन हर वक़्त इसी में व्यस्त तो रहता है हर वक्त इसी में व्यस्त तो रहता है इसी अवस्था में वो तो शब्द स्पर्श रूप रोस् इसी में फंस जाना इसका स्वाभाविक है किसी भी जड़ व्यक्तियों का ये जड़ विषय में फंसना तो स्वाभाविक विषय है भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुंदर उदार शिक्षा दिया देखो ये इंद्रिया के इंद्रियो जो है कितना खतरनाक है जो मछली है पानी में रहता है उसको अच्छा चढ़ा दो और मछली घूमते घूमते उसका सामने में सुंदर एक तो खाना आ गया वो विचार नहीं करते क्या है सामने खाना आ गया उसका साथ वो लुब्ध हो जाता है और उसको निकल लेते हैं उसका बाद वो उसका जो कांटा है उसका अंदर में फंस जाता है उसको उठा लेते हैं हिरण जो है हिरन जो बैत का जो वंशित धनी है ये सुनने के लिए इसका अंदर में इतना इच्छा है अट्रैक्शन है कि मत पूछो वो जो वो उसको पता नहीं ये ये जो इसको मारने के लिए शब्द हो रहा है इसको पता नहीं ये शब्दों का पीछे दौड़ते दौड़ते क्या होता है मारा जाता है जंगल में मरुभूमि में जो डेज़र्ट है उसमें क्या होता है किसी भी प्राणी गर्मी का टाइम में पानी का प्यास लगा है बहुत ज़ोर से मारा जा रहा है क्योंकि पानी का दूसरा नाम प्राण है ज्वलर अरेक नाम प्राण तो जब पानी का खोज में निकालता है तो दूर में जो पानी का जो तेज तत्व है मायरेज मरची का उसको दौर में देखे तो लगता है उधर पानी है तालाब है फिर आगे जाते हैं जाने के बाद और थोड़ा दूरी है लेकिन असलियत क्या है वो पानी नहीं है बिल्कुल पानी नहीं है वो तेज तत्व तो है जहाँ बालू का है बालू का उत्तम तो उत्तप्त तो होने का साथ साथ उसका जो एडजेसेंट एटमोसफियर है अर्थात बालू का आसपास जो वायु का स्तर है स्थ लेयर है वो चंचल हो जाता गरम हो जाता वो जो जा गर्म हो के ऊपर चला जाता ऊपर का थोड़ा डेंस एयर जो है नीचे आता ऐसा बात हिल मिला के ऐसा ऐसा हो जाता दूर से देखने का साथ साथ लगता है कि उधर पानी है रास्ता में भी गाड़ी चला के जब पीछ का रास्ता है लगे उधर बारिश हो के बारिश हुआ है बारिश नहीं हुआ लिखता है भिगा ऐसा करके प्राणी पानियों पान पानी का खोज में दौड़ते दौड़ते प्यास के मारे मारा जाता है ऐसा ही संसारी आदमी जो है ये जगत का जो सुख इसका पीछे दौड़ते दौड़ते सोचे कि शादी करने से हमारा समाधान होगा घर गृहस्थी बैठेगा सुंदर समाधान आनंद आएगा सुख के लिए तो करता है सुखायो आयो करोति नहीं करो तिलो क्यों कर्म करता है दुनिया में किसी भी प्राणी कर्म करे तो सुख के लिए करता बिना सुख के लिए दुख के लिए कर्म करता है लेकिन सुख के लिए कर्म करने का तो इरा उसका तो है अच्छा लेकिन करे तो बाद में देखा जाए तो दुखी मिलता है दुख को मांगा नहीं था सुखी मांगा था लेकिन ऑटोमेटिकली दुख आ जाता है क्योंकि उसका तकदीर में दुख लिखा हुआ है करोड़ों करोड़ों पति आदमी जिसका कोई पैसा का ठिकाना नहीं है वो वो अपना दुख की कहानी बताते चैतन्य गौरी में आए थे एक दफे बहुत सारे कहानी है एक कहानी हम बताते करोड़ों करोड़ों पति घर का वो स्त्री जो है वो आई है एक गाड़ी में बैठकर दिल्ली से और भारतीय महाराज जी का थोड़ा कथा पता शेयर में बैठ किसी भी हालत से सुना उसके बाद महाराज जी का दंडवध करने के लिए नीचू भी नहीं हो सकता बीमारी है ऐसा करके दंडवत किया और महाराज जी बोलते हैं आपका ये बीमारी है कैसा बीमारी है कब तक वो तो आपको बहुत कष्ट दे रहा है बोला हाँ बोले खाती क्या हो तुम्हें तुम्हें की खाओ क्या खाते हो क्या खाती हो, हो? उसने पूछा भारती महाराज जी बोले महाराज कुछ नहीं लींबू पानी इतना मोटा एक गाड़ी में बैठे तो पूरा गाड़ी वही घेर लेता है पूरा गाड़ी में जागा नहीं होता और पूरा जगह उसका ही है भारती महाराज जी बोले क्या खाती हुआ बोले नीम्बू पानी महाराज कुछ नहीं बड़ा दुखी हु घर में इतना नौकर चाकर है आँखों का सामने कितना सुंदर सुंदर खाना बना के खाता है उसका एक भी खाने का हिम्मत नहीं खाए तो मुश्किल हो जाए तो आप ये भागा कि ये आशीर्वाद हुआ कि वो साहब हुआ पैसा होना नहीं होना इसका ऊपर एन्जॉयमेंट का जो विषय है ये डिपेंड नहीं करता बहुत सारे बिना पैसा वाले वह इतना एन्जॉय कर देता होता ना देखो एक पैसा वाले घर का जो कुत्ता है वो जो कंडीशन में रहता है उसका जो नसीब में जिस जितना सारा एन्जॉयमेंट है भोग है बाहर में बहुत बहुत पैसा कमाता है उसका भी नहीं मिलता होता हम एक यूनियन ड्राग एक यूनियन ड्राग बोल के एक मेडिसिन कंपनी है आलीपुर में उसका जो मालिक है खोखा बाबू पूरा करोड़ोंपति सब उसका घर में छः सात किस्म का कुत्ता रहते थे एक एक देश का और इसका लिए एक, एक कमरा है वो कुत्ता उसका लिए चार डिग्री या पाँच डिग्री टेम्परेचर वो ठीक है बाकी कुत्ता है माइनस टेन डिग्री में रहने वाला ऐसा करके एक एक कुत्ता का लिए एक एक कमरा दिया गया उसमें वो जिस जिस एटमोस्फियर जिस देश का जैसा एटमोसफियर उसी में उसको रखा गया उसका खाना पीना उसका उठना वैसा सबके लिए उसका लिए मास्टर है सब कितना हजारों लाखों रुपया खर्चा तो उसका जो नसीब में जो व्यवस्था है बहुत सारे पै बहुत सारे आदमी का ऐसा हालत है नहीं है तो जानवर भी है उसका तकदीर में अगर ऐसा है तो एन्जॉय करता है बुद्धि कम है जानवर है फिर भी जानवर जो है वो भी आदमी से बहुत इनकम करता है ज़्यादा बहुत इंडिया में ऐसा इनकम करने वाले बहुत कम है ऐसा रुपया कमाता है कौन जानुआर कमाता नहीं हम उदाहरण दे दे इंग्लैंड का जो स्कॉटलैंड यार्ड उसमें जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो कुत्ता रहता है स्पेशल स्कॉटलैंड उसका जो कितना तंखा है उसका उसका मायना कितना है एक कुत्ता क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता इतना ट्रेंड है आप बताओ कुत्ता भी इनकम कर रहा है आदमी भी इनकम कर रहा है है ना डॉग शो होता है उधर एक कुत्ता एक दिन में दो एक अगर जो डॉक्स शो में जो फर्स्ट होगा वो कुत्ता का सबसे बड़ा प्राइज मिलेगा मिलेगा ना तो ऐसा विचार करके अगर आप चलोगे तो देखोगे उसमें कुछ रखा ही नहीं विचार जो करना है तो तात्विक विचार करना है ये तो कोई तरक्की नहीं होगी वो हमारा देश का नौजवान जो है उससे अमेरिका देखो कितना डेवलप कंट्री है और हमारा देश पीछे पड़ा है तो डेवलपमेंट जो है इसके द्वारा भक्त मीनोद ठाकुर डेवलपमेंट उन्नति इसके द्वारा ये क्या समझता है भक्त मीनो ठाकुर ने सुन कृष्ण संगीत आदि विभिन्न जगह लिखा है अब तो इसके द्वारा ये क्या समझ लेता है। वो डेवलपमेंट मतलब जड़ जगत का मेटेरियल डेवलपमेंट सोचता है है न लेकिन ये मेटेरियल डेवलपमेंट छोड़कर और कोई कुछ डेवलपमेंट के बारे में ये लोगों का कोई जानकारी है नहीं आत्मा का जो डेवलपमेंट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ये सबसे सबसे बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि जो जो सब सभ्यताएँ हैं बहुत सारे सभ्यता मिसर बेबिल सभ्यता मिसर का और ग्रीस है ना बहुत सारे अमेरिका का सभ्यता 200 200 साल 200 साल का है दो होगा आज दो साल का तो ये 200 साल का अंदर उसका मटेरियल डेवलपमेंट देखा जाता लेकिन ये पक्का डेवलपमेंट नहीं है स्विट्जरलैंड से एक बहुत सारे भक्त फॉरन देश से आता है सामने भी आता है चर्चा भी करता है हरीकथ सुनता है तो एक महाराज जी उसको पूछा कि महाराज आपका देश में तो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है तो आप बहुत सेटिसफाइड हैं आपका देश का नागरिक जो है वो बड़ा संतोष है उसका अंदर ओ तुरंत बोला नहीं महाराज हमारा देश का आदमी बिल्कुल शांति नहीं है उसका अंदर में क्यों भले हमारा देश में सबसे यार, सबसे ज़्यादा खुदकुशी सुइसीडल केस आत्महत्या करने का जो चार्ट है उसमें सबसे ऊपर है क्योंकि जड़ जगत का जो जो उन्नति है वो तो भरपूर है और पार कैपिटा इनकम उस समय में उस देश का ज़्यादा था अभी शायद हम तो न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं शायद जापान होगा टोक्यो जापान ये सब होगा पार कैपिटा इनकम अर्थात एक एक व्यक्ति का इनकम सबसे ज़्यादा है वो देश का था फिर भी वो देश में सबसे बड़ा असंतोष है क्योंकि वो लोगों का अंदर में बेचैनी है खुदकुशी करते हैं तो जिस देश में इतना उन्नति है तुम बताते हो उस देश में क्यों इतना खुदकुशी है इसका तो कारण होगा मतलब दे आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड बात सब संतोष नहीं है काल परशु भी बताया था जब जब मिल जाए संतोष धन सब धन धूल समान जब अंदर में संतुष्टि आ जाए भगवत चिंतन भगवत कथा सुनने का बाद भगवान का नाम रूप गुण इसमें लगन भक्ति युग में ही वास्तव तो संतोष आता है बाकी जो संतोष का जो कहानी है उसमें एकदम हंड्रेड परसेंट नहीं है जोगी ज्ञानी भी कभी कभी संतुष्ट संतोष का भाव दिखाता है लेकिन ये परफेक्शन नहीं है भक्ति योगी जो है भक्ति युग में ही वास्तविक संतोष क्योंकि अमृत ना ही खाने अमृत जब तक नहीं प्राप्त तो होता है तब तक ये अवस्था नहीं आता और भक्ति अमृत स्वरूप सा अमृत स्वरूपा भक्ति छोर का तो अमृत और कुछ नहीं है तो देखा गया कि ये इंद्रियों के द्वारा जो भोगने वाला जो जी तमाम सारे वस्तु हैं एक एक वस्तु के लिए एक एक इंद्रियों दौड़ता है और दो तीन दिन पहले ये भी विचार उठाया था कि जब भी पंचो कर्मेंदियों पंचो ज्ञानेन्दियों का बारे में चर्चा हुआ लेकिन फिर भी शास्त्रों में बताया गया कि मना, मना मन मन एवं अनुस्वानम कारणों बंधन अक्षयों के पदेवी बताया मन ही वास्तविक रूप में आपका बंधन और मुक्ति का कारण बन जाएगा बद्ध अवस्था का जो मन है ये आपको बंधन में डालेगा और मुक्त हो जाओ तो ये मन ही आपका लिए निस्ंगताय कल्पते तो ये मन को शास्त्रों में एकादश इंद्रियो जबकि ये मन को देखा नहीं जाता फिर भी सबसे बड़ा बलवान इंद्रिय है और एक एक इंद्रियों का जो एक्टिविटीज है फॉलो मी एक एक इंद्रियों का जो सेपरेट एक्टिविटीज है ना एक एक एक्टिविटीज -एक है एक एक इंद्रियों एक एक जड़ जगत का विषय दौड़ता है इट्स राइट right, ठीक है लेकिन जब तक आपका मन इंद्रियों को सहयोग नहीं दे सहयोग नहीं देगा तब तक ये इंद्रियों का जो एक्टिविटीज फुलफिल नहीं होगा भैया समझे मत कोई अचेतन व्यक्ति है उसको क्या इन्जॉयमेंट का पता चलेगा कॉन्सियसनेस मन का पूरा स्थिति ठीक है तो एन्जॉयमेंट कर सकेगा अनेक आंखों के साथ मन साथ देगा तो हमारा देखने का जो व्यवस्था है वो वो होता है कानों के द्वारा सुनने का जो व्यवस्था मास्टर लोग कॉलेज में भी बोलते हैं यू अटेंशन प्लीज क्यों ऐसा बोलते हैं हमारा तो कान तो खुला है आप बोलते रहो हमारा कान तो है ही है फिर भी बोलते हैं यू अटेंशन प्लीज सुनो ठीक से मन मन लगाओ क्यों मन असहयोग करे तो आपका श्रवण का क्रिया अधूरा हो जाएगा अधूरा मतलब होगा ही नहीं मन सहयोग छोड़ दे तो आपका आंखों का दर्शन क्रिया होगा नहीं मतलब ये है कि आपका जितना सारे इंद्रियां हैं और इसमें जो इंजॉयमेंट का तरह तरह का व्यवस्था रखा गया सारे मन का पार्टिसिपेशन के अलावा सक्सेसफुल नहीं हो नहीं सकता सक्सेसफुल हो नहीं सकता तो जैसे इन, जैसे कुर्मों अर्थात कछुआ अपना इंद्रियों को एकदम अंदर प्रविष्ट करके रखते हैं इंद्रियानी इंद्रियानी इंद्रिया तो प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जिसका जिंदगी में प्रज्ञा का प्रतिष्ठा हुआ है वो जगत का जितना सारे इन्जॉयमेंट का वस्तु है वो प्राप्त करने का बाद भी इसका अंदर में कुछ नहीं होगा समझा मैं न भक्ति ठाकुर का कीर्तन में पूरा सुंदर सब सुंदर सुंदर बताया गया तुम्हारा सिंह संसार में हम हम दास बन के रह जाएँगे विषय सब तुम्हारा है ये मेरा नहीं है मैं ऐसे पहलदार हूँ ऐसा सब कीर्तन में सुंदर सा है तुम्हारा संसारे हाँ ये सब सुंदर कीर्तन में सब है नरोतम ना ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर का कीर्तन में मनोशिक्षा आदि सब कीर्तन में सुंदर सब बात बताया गया और अगर आप जोर जबरस्ती बोलोगे इवोल्यूशन आप अगर बोलोगे हम स्ट्राइक करेंगे बांग्ला में जानते हो स्ट्राइक करता है ना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का टाइम में बोले स्ट्राइक करता है तो ये जो स्ट्राइक जो है स्ट्राइक करोगे आपका कुछ नहीं होगा बाहरी दृष्टि में आप जो स्ट्राइक करोगे वो भी कुछ नहीं होने वाला कुछ नहीं होगा आपका क्यों बोले आप अगर जोर जबरस्ते मन को बोले नहीं हम विषय नहीं भोगेंगे तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे क्यों क्योंकि मन के ऊपर आपका विजय प्राप्ति संभव नहीं हुआ नहीं है तो इसका ही उत्तर दिया गया विषया विनिवर्तन थे निराहर्स देना रसो अर्यम परम दृष्टा विषय को हम छोड़ दिया बोल के जिद करो फिर भी आप चुपचाप बैठे रहो हम विषय नहीं भोगेंगे कौन क्या कर सकता देखोगो वही विषय तुमको दुगुना समस्या में डाल देंगे कितना सारे ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए गया आओ उधर से मैनुका आया एकदम नित्य किया अगर सुंदर सुंदर घटना है वैशिष्ट मुनि आदि बहुत सारे लेकिन ये सब बद्धजीव नहीं है आ, ये जो मनी ऋषियों का भी जो एकदम हिल जाता है विप्रोचिति नामक एक अप्सरा आकर एकदम नित्य किए बागान में पंचम स्कंद में है उधर प्रिय का पुत्र जो है इसको एकदम हिला दिया लेकिन अगर वो जो नौर नारायण है हमारा बुद्धि का समय है इसका जो तपस्या है ये कोई आ, आला, आ, वो जो मुनि ऋषि जैसे है वो मुनि ऋषियों का मापिक नहीं है जब भी नौर नारायण ऋषि बोला जाता है साक्षात भगवान है नौर नारायण रूप से तपस्या कर उसको भी हिलाने के लिए इंद्र भगवान क्या किया हैं अफ्सोरा को भेज दिया अबसरा को भेज दिया तिलोत्तमा आदि सब आके ऐसा नित्य कीर्तन शुरू किया नित्य किया कि उसमें असंभव है इतना सुंदर वातावरण है काम जागृत होगा ही होगा काम सर तो नर नारायण जो है नर नारायण ऋषि को हिलाने के लिए आए हैं लेकिन इतना हंगामा करने का बाद भी नारा ऋषि का कुछ नहीं बिगाड़ सका क्यों भगवान है क्या बिगारेगा जब इतना नित्य कीर्तन नित्य किया और सारे हिला देने वाला तब तो नारा ऋषि क्या गया धीरे धीरे आंखों के ऐसे से खोला खुल के जब देखा तो उसका दृष्टि मात्र वो सब भयभीत हो गया दृष्टि में इतना तेज था देखने का बाद भयभीत हो गया सब भागने का प्रस्तुति किया उसके बाद वो जो जड़ जगत का कामदेव आदि सब आए थे उसको उसका तपस्या में विघ्न डालने के लिए भ्रष्ट करने के लिए लेकिन नर नारायण सी का कुछ नहीं होगा वो हँसते हुए बोला क्या बोला जो तुम ये सब जुलूस लेके आए हो इतना एंजॉयमेंट का खज जो विषय है वो सब लेके आए हो और तुमको आ काम करे और तुमको जो अप्सरा तुमको सरगो में नहीं है वो हम दे देते हैं तुमको अपना उड़ू से अप्सरा निकाल के दे दिया उसका नाम उर्वशी बला लाओ इसको ले जाते हो वो तो हैरान हो गया वो अप्सरा आई सब उसको हिलाने के लिए उल्टा क्या हुआ ये उपसरा इधर से पैदा करके दे दिया बोल रहे तुम्हारा सरगो में इंद्रियों इंद्रों को दे देना भेट देना जान ले जाओ उसका नाम उर्वशी हुआ तो बाद में आकर क्षम किया कि हमको खमा कर दो आप कौन है हमको पता नहीं चला इसलिए गलती कर दिया हमारा जो स्पर्दा है उसको खमा कर देना क्षमा याचना किया लेकिन वो जो वैशिष्ट मुनि और बाकी सब जो तो ऋषियों का जो मामला है उसमें देखोगे तरह तरह का विपत्ति आया भजन से उसको सोहरी ऋषि पानी का अंदर में साठ हजार साल तपस्या करने का बाद भी मछली का जो मैथुन है देखने का बाद इतना काम पैदा हुआ कि पानी का बाहर निकाले आए और मानधाता महाराज का पास जाके बोले आपका तो पचास कन्याएं हैं ये कन्ना मेरे को दे ओ मानदाता महाराज चिंता किए जो ये ऋषि जो है उसको अगर हम बोले तुम्हारा जैसा बुढ्ढा को कौन लड़ लड़की देगा तो साम दे देगा तो हाथ जोड़ के बोले रिसीवर एक काम करो आप हमारा नियम है और राजकुमारियों जो है वो स्वयं भरा आप स्वयं अंदर में चले जाओ और चुन के जिसको इच्छा ले जाओ हमारा कोई इतराज है नहीं तो अंदर में गया तो सारे वो देख ए बुढा कहाँ से आया बोल के भागे तो ऋषि ने बड़ा हैरान हो गया बोले इसीलिए चालाकी करके राजा ने मेरे को भेज दिया कि जाने हमारा बी देखकर देख भग जाए ठीक है हम ऐसा करें अपना जोगबल के द्वारा ऐसा रूप प्रकट करें तो पागल हो जाएगा सर तो अपना तपस्या के द्वारा ऐसा रूप को प्रकट किए ऐसा नौजवान ऐसा सुंदर रूप किसी भी नारी देखे तो पागल हो जाए तो उसी रूप को लेकर जब अंदर गया पचासों पचासों का पीछे पड़ गए कि ये हमारा ये हमारा मतलब ठीक है, है पचास मेरा है चलो 50 को शादी कर लूँ और इतना वैभव प्रकट किया कि मानधाता महाराज पागल हो गए बोले हमारा राज्य राजधानी में ऐसा वैभव नहीं है जो स्वर्गराज में भी नहीं है जो सौवरी मुनि रे सौहरी ऋषि ने जैसा वैभव को प्रकट करके दिखाया अपना जोगबल के द्वारा असंभव है कर्दम ऋषि भागवत में आता है पंचम तीसरा स्कंद में करदम ऋषि देवाहुति के लेकर और जो वैभव प्रकट किए तो स्वर्गराज इंद्र भी हैरान हो गए तो इसको गप मत समझो इसको ऐसा मत समझो कि महाराज ये सब कहानी है ये सब किस्सा कहानी है नॉट डैट ये सब किस्सा कहानी नहीं है ये वास्तव कथा है तो ऋषि मुनियों का जिंदगी में जो ऐसा हालत है इसका बारे में तुम्हारा सावधान होना चाहिए क्यों जो विचार आता है शास्त्र में मुनिनाम चौबी ब्रह्मा मुनि ऋषियों को भी गलती हो जाता वो भी उल्टा पाल्टा कर डालते ये सब विचार है ऐसा मत समझो मनी ऋषियों अगर आँग जैसा वैशिष्ठ मुनि को नरवंश खिला दिया खिलाया गया, खिला गया। नरम खाने का मुख में वो समय नरमंश तो ये जो है आँख जैसा आँख में जो कुछ भी धो और आँख जल के आंख का क्यों आँख का आँख को प्योरिटी कौन दे आंख तो स्वयं प्योर है ऐसे वैशिष्ठ मुनि का जिंदगी में बहुत सारे घटना हुआ है लेकिन तपस्या के द्वारा उसका अंदर में इतना तेज है आँख जैसा तो उसका अंदर में कोई भी दोष आए वो बूंद भी वो दोष रहता नहीं जल के खाक हो जाता जैसे आँख का अंदर में कुछ भी डाल दो अपवित्र चीज़ वो तो जल के क्या होता है भस्म हो जाता है भस्म हो जाता लेकिन आंख का मापिक जो तेज है वो हर आदमी को हर आदमी का जिंदगी में नहीं आ सकता अरे अर आदमी को इसलिए रासलीला का बारे में जो भागवत में थोड़ा बहुत स्पर्श करता है चर्चा तो खुल्ला खुल्ला नहीं करना चाहिए गुरुवर्गों का निषेध है फिर भी भागवत में इतना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ऐसा तरीका से चर्चा थोड़ा बहुत होता है मेरा यही नियम है ऐसा करके चर्चा हो कि किसी का अंदर में कभी काम बोलकर कोई चीज़ पैदा ही नहीं हो सकता उसका बैकग्राउंड ऐसा चर्चा होगा उसका बाद वो काम पैदा ही नहीं होगा काम विजयी लीला है ना ये काम को विजय प्राप्ति करने के लिए ले रहा है तो काम में फंसाने के लिए ले रहा नहीं भगवान श्री कृष्णों का उसमें दिया गया जो आग जैसा इतना तेजस्वी है बन्हेर सर्वभूजो यथा जैसा आग सब कुछ उसका अंदर में फेंक दो कुछ नहीं होता अपवित्र तो होता ऐसा माफिक मुनि ऋषियों का जिंदगी में भी सामि वैशिष्ट मुनि आदि सब आप विचार करके देखो ये भी तो क्या हमारा हमने किया तो कौन सी गलती किया लेकिन ऐसा मत समझो वो लोगों का अंदर में शक्ति है इतना क्षमता है कि थोड़ा बहुत गलती हो गया उसको जला के फिर पवित्र होके विराजमान रहे लेकिन आपका जितनी कुछ घटना हो जाए वह आपको आपका भजन जिंदगी जिंदगी के लिए समाप्त कर देगा भजन टीकेगा नहीं हमने देखा है ज़्यादा सा भी उल्टा बल्टा हो जाए विशेष करके जो बैराग्यों को नाश करने वाला जो चीज़ है ब्रह्मचर्य जो सन्यास अगर खराब हो गया तो वो जो गया तो गया उसको रिकवर करने का कोई चांस नहीं कोई सन्यासी अगर ऐसा गलत काम कर दिया जो उसका सन्यास धर्मो खराब हो गया फिर भी अगर वो सोचे कि महाराज किसी को तो जानकारी है नहीं हम तो विदेश में ऐसा कर दिया वो जाके सन्यासी के वहाँ पर घूम रहा है, लेकिन जो वास्तव जिसका तत्व दोस्तों वो देखेगा इसका जो चलना बोलना उठना इसका जो शास्त्रों का विचार है बिल्कुल बेका, उसको पूरा आंखों के सामने पता चलेगा इसका भ्रष्टाचार हो गया था शिला <coughs> सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर जी ने लिखा है कि अगर किसी त्यागी जिंदगी में ऐसा हो गया तो उसको क्या करना चाहिए सन्यास कपड़ा को फेंक के दंडो फंडो पानी में गंगा पानी में फेंक कर मुक्त होके अपना पूर्वाश्रम का जो कापड़ था वो पहनना चाहिए सन्यासी भ्रष्टाचार हो गया तो उसको ब्रह्मचारी का बेस भी नहीं दिया जाएगा उसको पूर्वाश्रम में जो कपड़ा पहनते थे उसी कपड़ा दिया जाएगा वो पहनेगा और पूर्वाश्रम में अगर उसका टाइटल है मुखार्जी बनर्जी या मित्रों कुछ भी टाइटल है अब वो सन्यास छोड़ने के बाद अगर घर में जाए वो टाइटल भी उसको नहीं मिलेगा बोले क्यों टाइटल मिलने से क्या है बोले भक्ति मित्र बोलो नहीं मिलेगा वो अभी वो वर्णों और आश्रम का बाहर चला जाए वो टाइटल भी उसको जोर जबर अगर यूज करे तो लेकिन शास्त्रों का विधान है और पूर्वाश्रम में जाके अगर पूर्वाश्रम का विचार बने वो भी संभव नहीं संभव नहीं लेकिन किसी का अंदर में फिर से बैराग्य उत्पन्न हुआ किसी ने खराब कम कर दिया उसका बाद फिर ऐसा अनुसोचना आया अनुसोचना का अनल के द्वारा उसका दग्धीभूत हृदय हृदय का अंदर में जितने कलमस है सारे जल गया उसका बाद फिर इतना रोता है इतना रोता हमने ऐसा गलती किया तो ठाकुर जी उसका उपहर फिर प्रसन्न होता उसको फिर करना चाहिए फिर दोबारा उसको इच्छा करे तो सन्यास संन्यास फिर ले ले होगा नहीं एक जी जिंदगी में एक बार पतन हो गया फिर वो छोड़ देना पड़ेगा फिर से किसी तेजियान वैष्णव ने उसको बोला फिर से तुम सन्यास लो अलग सा बात है ऐसा हुआ भी है प्रत्यक्ष बहुत प्रमाण है किसी ने सन्यास फेंक चला गया महाराज को ठुकरा फिर शादी किया फिर 30 साल बत्तीस साल बाद अपना संसार को छोड़कर फिर लड़की को साधु ख्याति देकर फिर आया फिर महाराज जी ने उसको बचाने के लिए फिर सन्यास दिया समझा मेरा बात लेकिन कपटता करके सन्यास को कायम रखोगे बोलोगे हमारा कुछ नहीं हुआ हम तो ठीक है तो इसमें आपका अंतर्या भी भगवान आपको शक्ति नहीं देगा एक बार संन्यास वो तो गया मतलब क्या कपटता करके अब सन्यास संन्यास को रखोगे सन्यास तो सन्यास व्रत आपका गया ऊपर से बेस रह जाएगा ऊपर का वर्दी रह जाएगा लेकिन अंदर का कुछ नहीं रहेगा ठीक है सन्यास नहीं रहेगा बहुत सारे विचार हैं तो जदा संहरति चाय कुर्मो अंगानी व सर्वस इंद्रियानी इंद्रिया तत्व प्रतिष्ठित सारे इंद्रियों का जो विषय है ये विषय में जिसका अनुराग और विराग कुछ नहीं है वो इंद्रियों का भोगने वाला जो इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला कुछ विषय उपस्थित हुआ उसमें अनुराग व विराग नहीं है फिर भगवान का संसार में ये करना है इसीलिए कर देता है तो उसको बंधन नहीं होता ठीक है ना और विस् आप जोर जबस्ती करोगे तो हम विष्वय नहीं भोंगेंगे भोंगेंगे हम छोड़ देंगे तो होगा जोर जबरदस्ती करने जाओ तो वो आपका जो बद्ध मन है जितना आप जिद करोगे उतना ही दिगुना आपको परेशान कर देगा आप जितना ही जिद करोगे ऐसा हम करेंगे नहीं ऐसा करेंगे नहीं ऐसा करके तो उतना ही आपको दिगुना आपको परेशान कर देगा क्योंकि आपका मन का अंदर में जो चाहत है अट्रैक्शन है वो समाप्त नहीं हुआ मन, मन तो असल है मंथ का अंदर में जो सेटलमेंट हुआ नहीं और बाहरी इंद्रियों को आप बंद करके हम आंखें बंद करके हम स्त्रियों का रूप नहीं देखेंगे हां अच्छा नहीं करेंगे परमाणु होगा नहीं लेकिन आप अगर ऐसा करोगे जो युक्त वैराग्य के द्वारा आपका अंदर में ऐसा भाव आ जाए कि जो ये ठाकुर जी का ही है इसे प्रसाद रूप में आप ग्रोहन करोगे प्रसाद रूप में अगर गोहन करोगे तो आपका जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगा रसोवर जम रसों परम प्रम, परम दिशा रस को बर, रस, रस को वर्जन करने का कोशिश करो तो यू कैनॉट कम आउट सक्सेसफुल रस को वर्जन करने का कोशिश करो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओ लेकिन जिस विषय जिस रस का ऊपर अट्रैक्शन है उससे बहुत बहुत गुना अच्छा रस आपको दिया जाए तो स्वाभाविक वो जो पहले वाला रस आप छोड़ दोगे हम उदाहरण दिया था बहुत पहले जे आपको एक नौकरी मिला है दस हजार रुपया का तंखा और दिन भर और आप काम करके फिर आते हो फिर कभी आपका सौभाग्य का उन्वेष हुआ तो जड़ जड़ जगत का जो सौभाग्य बोला जाता है इसके बाद आपको नौकरी मिला दिल्ली में आपका तंखा है तीस हज़ार रुपया आपको फ्लैट दिया जाएगा सारे तो आप क्या करोगे दस हज़ार रुपया वाला तनखा करोगे और नौकरी करोगे कि क्या करोगे गवर्नमेंट नौकरी करोगे और जो अच्छा ऐसे ही तुम जो जर विषय में आकर्षण तुम्हारा है गुरु वैष्णव का पावर इतना है तो आपका अगर शरणागति सिद्ध है तो आपका अंदर में जड़ जगत का विषय का व्यक्ति जो आपका आकर्षण है उसके उसको हटाकर कर अप्राकित तो विषय का ऊपर आपका एट्रैक्शन को पैदा करते हैं, क्योंकि रस छोड़कर जगत का स्थिति नहीं है रस छोड़कर ये जगत का तमाम दुनिया का कोई स्थिति नहीं है रस रहेगा ही बिना रस तमाम दुनिया का कोई स्थिति नहीं हो सकता बिना रस कोई जी नहीं सकता बिना रस किसी भी हालत से कोई जीने का इच्छा नहीं प्रकाश करता क्यों रस छोड़ के कोई जी जी सकेगा बिल्कुल नहीं लेकिन तरह तरह का जो रस है ये रस एक एक प्राणी का एक एक जीवो का एक एक आदमियों का एक एक किस्म के रस में डूबे हुए हैं लेकिन वो सब रस को आप जोर जबरस्ती हटाने जाओ तो उल्टा फल हो जाए वो रस को हटाने जाओ तो उल्टा फल हो जाएगा इससे अच्छा है तो वो रस जर्र रस को आप अपराकृत रस रस के द्वारा एक्सचेंज कर दो रस को बिना रस जी नहीं सको लेकिन ये रस को एक्सचेंज कर दो मतलब प्राकृत रस को हटा दो और अपराकृत रस को भर दो बस यही काम कर दो जैसे एक पात्रों में बहुत सारे पानी रखा है भरपूर तो पानी को पानी का अंदर में क्या इतना बड़ा आप पत्थर दे के, पानी के अंदर में डाल दिए तो पत्थर क्या करे? अपना जगह को करने के लिए पानी को बाहर फेंक देंगे ऐसे ही आपका अंदर में जो जड़ो है वो फीका जड़ जगत का रस है और रस को हटाने के लिए गुरुवश्यम क्या करते हैं अपराक्ष रस धीरे धीरे डालता है डालने का बाद स्वाभाविक अपराकृत अपराकृत रस और प्राकृत रस एक साथ नहीं रह सकता प्राकृत रस और अपराकृत रस एक साथ कभी भी नहीं रह सकता जब अपराकृत रस आप भरने का कोशिश करोगे गुरु वैष्णव आपका पात्रों में डालेंगे तो स्वाभाविक प्राकृत रस क्या उबल के बाहर निकल जाए जब परिपूर्ण रूप में अपराकृत रस गुरु वैष्णव आपका दिल में भर देंगे तब अप्राकृत रस विदा लेगा विदा है और किस तरह से नहीं रहेगा तो आपका जिंदे में जब आपका जिंदगी में जब तक रसों का एक्सेलेंस ही रसों का दर्शन नहीं होता है तब तक प्राकृत रस को आप हटा नहीं पाओगे जोरजवस्ती होगा नहीं इसीलिए इसका बारे में बताया गया रसोवर जम रसोपाश्योह परम दृष्टानिवर्त तथे जड़ो रस का पीछे आपका भागादोरी पूरा समाप्त हो जाएगा कब न जब आपका अप्राखित रस आपका पूरा दिल को पूरा घेर लेंगे स्वाभाविक विदा ऐसा करके विचार करके देखो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं देखो यत तो ही ओपी कंतियो पुरुष स्विपश्चित इंद्रियानी प्रमाथिनी हरंति प्रसवम मनः बहुत यथोत्थ ओपी कंत्य पुरुषोत्सव बहुत चेष्टा करता है कौन जीवात्मा कभी कभी बहुत चेष्टा करता है कि जरूरत हमारा दिल में ना आए लेकिन हम अभी बताया था जितना भी आप चेष्टा करोगे उसका उल्टा फल होगा अब का जिंदगी उल्टा फल होगा इसलिए जुक्तो वैरग्य का बड़ा महिमा कीर्तन गया जुग तो वैराग्य जिसका जिंदगी में सिद्ध हुआ तो वही भगवत भक्ति का रास्ता में आगे बढ़ पाएगा भगवत भक्ति का रास्ता में कौन आगे जा पाएगा ना जिसका जिंदगी में जुक्तो वैराग्य हुआ है वही भगवत भक्ति का रास्ता में सक्सेसफुल होता बाकी आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता निर्विन्नो नाति सक्तो भक्ति योग अश्व सिद्धि हम काल शुरुआत में इस श्लोक को चर्चा करके गीता शुरू करेंगे काल निर्विन्नो नाति सक्तो भक्ति योग अश्व सिद्धि ये सब काल चर्चा होगा तो भगवान श्री जो कहते हैं जत ही ओपी बहुत चेष्टा करने का बाद भी हैरान हो जाता है जीवात किसी भी हालत से उसका जिंदगी में बैराग्यो आता नहीं जितना भी जोर जबरस्ती करे उसको ले उल्टा रास्ता में फेंक दें सीधा रास्ता तो जा नहीं पाएगा फिर उल्टा रास्ता में उसको फेंक और मुसीबत आ जाएगा इसलिए जत ही ओपी बहुत प्रचेष्टा करने का बाद भी जत ही ओपी कंथियों पुरुषों से विपस्थित जितना चेष्टा करें उसका दिगुना उल्टा फल होता है उल्टा फल हो जाता है इंद्रयानी प्रमाथिनी इंद्रियों इंद्रिया जो है वो इतना पागला घोड़े का माफी शास्त्रोकार विश्वनाथ चौकोद्या आदि उदाहरण दिए जैसे एक पागला घोड़े हैं एकदम बिल्कुल पगड़ा वो घोड़े का ऊपर सवार होने जाओ तो आपको ऐसा करके फेंक दे और अपना सामने जो पैर है उसको देख के आपका छाती पे एक लात मारेंगे घोड़ा क्या करता है पागला घोड़ा उसका ऊपर उठोगे वो आपको फेंक देंगे देने का आपका छाती का ऊपर सामने का पर्द इतना लाठी मरे तो आपका लंग्स पूरा फट जाए और ब्लड आ जाएगा मुंह से मैदान में जो कलकत्ता मैदान में ऐसा होता है माउंटेन पुलिस जो बदमाशी होता है ऐसा करके एक एक लाठी मरता है मुंह से पूरा खून निकाल के मर भी जाता है खेला का समय तो इंद्रियानी प्रमाथिनी हरथिन हरंति प्रसवम मना हा। ये इंद्रिया जो है इतना पागल का मापिक असंभव है इसको बस में लाना इंद्रिया ने प्रमा पागल का मापिक प्रमाथीनी हरंति प्रसवम मना हा। आपका मन को बिल्कुल स्थिर नहीं होने देंगे और विषय का और दिगुना आपको फेंक दे आपका हालत पूरा खराब कर देगा इसका बारे में डिटेल्स डिस्काशन काल होगा चर्चा बांछा कल्प रोष के बायचो पावने पाविभ वैष्णवभ नमो नम